जपा जाप संबंधी सदगुरु ओशो के अद्भुत प्रवचनों का संकलन ट्रैक तेईस मंत्र त्यागो अजपा सीखो तीसरा प्रश्न मनुष्य क्यों व्यर्थ की बातों में उलझा रहता है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 तुम कहोगे इसमें क्या बड़ा साहस एक आदमी पालथी मार के आंख बंद किए बैठ गया घड़ी भर इसमें साहस क्या है साहस तलवार उठाने में नहीं तलवार उठाने में कुछ साहस नहीं यह जो घड़ी भर आदमी शांत होकर बैठ गया ना कुछ करने शून्य होकर इसमें साहस है क्यों क्योंकि यहां जैसे जैसे भीतर उतरेगा जैसे जैसे कृत्य का जगत छूटेगा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 सुबह से उठे अखबार पढ़ लिया तुम सोचते हो कुछ सार्थक काम कर रहे हो दिल्ली में किस पागल को जुखाम हो गया और किसको क्या हो गया तुम सोच तुम सार्थक बातें पढ़ रहे हो तुमको बड़ी काम की बातें पढ़ रहे हो फिर बैठ के पत्नी से कुछ बात कर ली मोहल्ले की गप फिर चले दफ्तर तुम सोचते हो वहां को सार्थक काम कर रहे हो तो सार्थक क्या है इस सारे उपद्रव की सार्थकता इतनी ही है कि दो रोटी मिल जाती अब ये बड़े मजे की बात है आदमी से पूछो कि रोटी किस लिए कमाते है? वो कहते हो जीने के लिए और उससे पूछो जीते किस लिए वो कहता रोटी कमाने के लिए ये कौन सी सार्थकता हुई जीते इसलिए है कि रोटी कमाएं रोटी इसलिए कमाते हैं कि जीना है। ये तो बड़ा वर्तुल हुआ विशिय सर्किल हुआ दुष्ट चक्र हुआ इसमें सार कहां है इसलिए जो बहुत बुद्धिमान है उनको ये बात दिखाई पड़नी शुरू हो जाती है कि तो सब असार है उठे रोज सुबह चले वही रोटी कमाने सांझ फिर आके सो गए सुबह फिर उठे फिर चले रोटी कमाने ऐसे ही आते जाते एक दिन समाप्त हो गए पाया क्या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 जब मृत्यु आती है तो वो घबराता नहीं क्योंकि ये मृत्यु तो वो रोज ही देखता रहा है इसलिए ध्यानी मृत्यु के क्षण में निश्चिंत भाव से जाता है ये तो परिचित बात है ये तो रोज का मामला है इतना ही नहीं कि परिचित है इतना ही नहीं कि रोज की जानी हुई बात है यह भी उसका अनुभव है कि जितना गहरा इस शून्य में उतरो उतने ही आनंद का आविर्भाव होता है इसलिए वह मृत्यु का स्वागत करता अंगीकार करता उसे आलिंगन करता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 लेकिन आदमी व्यर्थ की बातों में उलझा है न हो बाहर तो खुद ईजाद कर लेता है खड़ी कर लेता है झगड़े झांसे कर लेता है उलझा लेता अपने को तुम जरा ख्याल करो तुम्हारे जितने झगड़े झांसे हैं अगर सब हल हो जाएं, तुम्हारे व्यवसाय में जितनी चिंताएं हैं अगर सब हल हो जाए अगर मैं एक जादू का डंडा उठाऊं और तुम्हारे सिर के पास फिराऊं कूं तुम्हारी सारी चिंताएं समाप्त तुम मुझे माफ करोगे तुम मुझे कभी माफ नहीं करोगे तुम एक दिमाग खोल के कहोगे अब मैं करूं क्या सब झगड़े जहां से समाप्त अब मैं करूं क्या अब करने को कुछ भी नहीं बचा तुम मांगोगे हाथ जोड़ के गिड़गड़ाओगे कि मेरी चिंताएं मुझे वापिस दो मेरी समस्याएं मुझे वापिस दो उलझा रहता था लगा रहता था याद की रह गुजर याद की राह गुजर जिस पे इसी सूरज से मुद्दतें बीत गई हैं तुम्हें चलते चलते खत्म हो जाए जो दो चार कदम और चलो मोड़ पड़ता है जहां दस्त फरामोसी का जिससे आगे ना कोई मैं हूं ना कोई तुम हूं सांस थामे हैं निगाहें कि न जाने किस दम तुम पलट आओ गुजर जाओ यह मुड़कर देखो गर्चे वाकिफ हैं निगाहें कि यह सब धोखा है घर कहीं तुमसे हम आगोश हुई फिर से नजर फूट निकलेगी वहां और कोई राह गुजर फिर इसी तरह जहां होगा मुकामिल पैहम साय ए जुल्फ का और जुम्ब से बाजू का सफर दूसरी बात भी झूठी है कि दिल जानता है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 बचाएगा या नहीं बचाएगा ये सवाल नहीं कम से कम ये भ्रांति तो मन को देता है कि बच रहा हूं कागज की नाव में लोग चल रहे हैं उनसे भूल के मत कहना कि कागज की नाव है अनथा वो नाराज हो जाते उन्होंने सुकरात को जहर पिलाया इसीलिए पिलाया कि वो लोगों को जा जा के उनको पकड़ पकड़ के कहने लगा कि तुम जिस नाव में बैठे यह कागज की नाव है यह डूबेगी तुमने जो महल बनाया ये रेत पर बना है यह गिरेगा कौन सुनना चाहता है यह बात है कोई आदमी मजे से अपने महल में रह रहा था रेत ही सही गिरेगा तब गिरेगा अभी तो नहीं गिरा है अपनी नाव में मस्त सो रहा था चादर तान ली थी बांसुरी बजा रहा था और तुम उससे कहते हो यह कागज की नाव है यह अब डूबी तब डूबी वो कहेगा जब डूबेगी तब डूबेगी अभी तो मेरा चैन खराब मत करो अभी तो मेरी बांसुरी बजने दो इसलिए इस दुनिया में ठीक सदगुरु जब भी पैदा हुए आदमी उन्हें माफ नहीं कर पाए तुमने जीसस को सूली दी मंसूर की गर्दन काटी। तुमने महावीर के कानों में खीले ठोंके तुमने बुद्ध पे पत्थर फेंके तुम्हारी भी मजबूरी में समझता हूं मैं नाराज नहीं हूं और मैं तुमसे यह नहीं कह रहा हूं कि तुम अन्यथा कर सकते थे तुम्हारी मजबूरी में समझता हूं तुम्हारी मजबूरी यह है कि इन लोगों ने तुम्हारे सपने तोड़े